सूर्य के व्यास का विस्तार 9000 योजन है और इनका संपूर्ण मंडल इस व्यास से तिगुना अर्थात 27000 योजन है चंद्रमा का विस्तार सूर्य के विस्तार से दुगुना बतलाया जाता है चंद्रमा का संपूर्ण मंडल विपुलता में सूर्य मंडल से तिगुना है सबके ऊपर तारकाओं के मंडल हैं उनका विस्तार आधे योजन का बतलाया जाता है, उनसे नीचे अन्य गणों के स्थान हैं। राहु उनकी तुलना में समान होते हुए भी उनके नीचे से भ्रमण करता है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित वह तीसरा स्थान तमों में है, उसे पृथ्वी की क्षया को ऊपर उठाकर मंडलाकार बनाया गया है। राहु पूर्णिमा आदि पर्वों में सूर्य मंडल से निकलकर चंद्र मंडल में चला जाता है और सूर्य संबंधी अमावस्या आदि परवों में पुनः चंद्रमंडल से निकलकर सूर्यमंडल में चला आता है, वह अपनी कांति से प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, इसलिए उसे स्वर्गहनु कहते हैं। व्यास और वाह्यवृत्त दोनों के योजन परिमार्ज में शुक्र का परिमार्ज चंद्रमा के सोलह में भाग के बराबर बतलाया जाता है। बृहस्पति का परिमार्ज शु शनि और मंगल ये दोनों प्रमाण में व्यस्पति से चतुर्थांश कम बतलाए गए हैं। बुध इन दोनों ग्रहों के विस्तार और मंडल में चौथाई कम हैं। आकाश मंडल में तारा, नक्षत्र आदि जितने शरीरधारी हैं, वे सभी विस्तार और मंडल के हिसाब से बुध के समकक्ष हैं। तारा और नक्षत्र परस्पर एक दूसरे से कम हैं इस प्रकार उन सभी ज्योतिर्गनों का मंडल पांच चार तीन दो अथवा एक योजन में विस्तृत है तारकाओं के मंडल सबसे ऊपर हैं उनका प्रमाण आधा योजन है, इनसे कम विस्तार वाला अन्य कोई नहीं है। इनके ऊपर जो क्रूर और सात्तिक ग्रह स्थित हैं, उन्हें शनिश्चर, बृहस्पति और मंगल समझना चाहिए। ये सभी मंद गति वाले हैं। इनके नीचे चंद्र, सूर्य, बुध और शुक्र ये चार अन्य महान ग्रह विचरण करते हैं। ये सभी शीघ्रगामी जितने नक्षत्र हैं उतने ही करोड़ तारकाएं हैं। सूर्य सभी ग्रहों के निचले भाग में गमन करते हैं। सूर्य के ऊपरी भाग में चंद्रमा अपने मंडल को विस्तृत करके चलते हैं। नक्षत्र मंडल चंद्रमा से ऊपर भ्रमण करता है। इसी प्रकार नक्षत्रों से ऊपर बुध बुध से ऊपर शुक्र शुक्र से ऊपर मंगल मंगल से ऊपर बृहस्पति और देवाचार्य बृहस्पति के ऊपर शनैश्चर स्थित हैं सनाश्चर से ऊपर सप्तर्ष मंडल को जानना चाहिए सप्तर्षियों से ऊपर ध्रुव हैं और ध्रुव से ऊपर सारा आकाश मंडल है नक्षत्र मंडल से ऊपर प्रत्येक ग्रह दो लाख योजनों के अंतर पर स्थित हैं ताराओं और ग्रहों के अंतर परस्पर एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं आकाश मंडल में सूर्य चंद्रमा और ग्रहगण दिव्य तेज स निश्चित क्रमानुसार चलते हुए नक्षत्रों में मिलते हैं चंद्रमा सूर्य ग्रह और नक्षत्र अपने-अपने नीचे ऊंचे ग्रहों में स्थित होते हैं इसी क्रम से इनका समागम और वियोग भी होता है उस अवसर पर सभी प्राणी इन्हें एक साथ देखते हैं इस प्रकार स्थित रहकर यह परस्पर संयुक्त होते हैं। विद्वान लोग इनके इस संबंध को अमिश्चत ही मानते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, ज्योतिर्गनों, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष, नदी तथा उनमें निवास करने वाले प्राणियों की स्थिति है। ज्योतिर्गनों का यह स्थितिक्रम सूर्य के कारण ही है। मंडलाकार घूमत आवर्त सर्वाधिक पड़ता है वह बीच में ध्रुव के आ जाने से संक्षिप्त हो जाता है वह चारों ओर ऊंचाई पर गोलाकार फैला रहता है परमेश्वर ने लोगों की प्रयोजन सिद्ध के लिए उसे बनाया है ब्रह्मा ने कल्प के आदि में बहुत सोच विचार कर इसे स्थापित किया है इस प्रकार यह संपूर्ण ज्योतिर्मंडल की स्थिति है प्रधान प्रकृति का यह विश्व रूप परिणाम अत्यंत अद्भुत है कोई भी इसकी यथार्थ गणना नहीं कर सकता मनुष्य अपने चर्म चक्षुओं से इन जोतिर गणों के गमना गमन को नहीं देख सकता इस प्रकार श्रीमद्भावापुराण के भोनकोश वर्णन प्रसंग में देवग्रिह 129वां अध्याय त्रिपुर निर्माण का वर्णन ऋषियों ने पूछा सबको मान देने वाले सूत जी भगवान महेश्वर पुरारि त्रिपुर के शत्रु किस कारण हो गए तथा उन महादेव ने उसे कैसे दग्ध किया यह आप हम लोगों को विस्तार पूर्वक बतलाईए हम सब लोग परम सम्मान पूर्वक आपसे बारंबार पूछ रहे हैं कि मै दानों की माया द्वारा विनिर्मित उस त्रिपुर दुर्ग को भगवान शंकर ने एक ही बाण से जिस प्रकार जला दिया था हम लोगों से उस प्रसंग का विस्तार से वर्णन कीजिए सूत जी कहते हैं ऋषियों भगवान शंकर ने जिस प्रकार त्रिपुर को विदीर्ण किया था उसका वर्णन मायावी असुर था, वह विभिन्न प्रकार की मायाओं का उत्पादक था, वह संग्राम में देवताओं द्वारा पराजित हो गया था, इसलिए घोर तपस्या में संलग्न हो गया। दुष्वरों उसे तपस्या करते देख, दो अन्य दैत्य भी अनुग्रह वश उसी के कार्य के उदेश से उग्र तपस्या में जुट गए। उनमें एक महाबलशाली विद्यु ये दोनों मह के तेज से आकृष्ट होकर उसी के पार्श्व भाग में बैठकर तपस्या कर रहे थे उस समय तपस्या से उद्भासित होते हुए वे तीनों ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो लौकिक रूप में मूर्तिमान तीनों अग्नियां हों वे तीनों दानों त्रिलोकी को संतप्त करते हुए तपस्या में संलग्न थे वे हेमंत ऋतु पंचाग मिताप्ते और वर्षा रितु में आकाश के नीचे खुले मैदान में खड़े रहते थे। इस प्रकार वे सबको परम प्रिय लगने वाले अपने शरीर को सुखा रहे थे और मात्र फल मूल फूल और जल के आहार पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। अतःमा वे कभी-कभी निराहार भी रह जाते थे। उनके वलकलों पर कीचड़ जम गया था � गंदे सेवार के कीचनों में নিমग्न रहते थे इस कारण उनके शरीर का मांस गल गया था वे इतने दुर्बल हो गए थे कि उनके शरीर की नसें बाहर उभड़ आई थीं उनकी तपस्या के प्रभाव से सारा जगत निष्प्रभ हो गया कांप उठा सर्वत्र उदासी छा गई सभी के स्वर मंद पड़ गए इस प्रकार उन तीनों दानो रूपी अग्नियों से त्रिलोकी को जलते देखकर जगत बंधु पितामह ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए तब वे दैत्य अपने पितामह को सहसा सम्मुख उपस्थित देखकर अत्यंत साहस करके बोले और उनकी स्तुति करने लगे उस समय ब्रह्मा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे थे तब उन्होंने तपस्या के प्रभाव से सूर्य के समान प्रभावशाली उन से कहा बच्चों मैं तुम लोगों की तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूं तुम लोगों की जो हो उसे कहो और अपना अविष्ट वर देने के लिए उस पितामह को इस प्रकार कहते हुए देखकर के शिल्पी नेत्र अत्यंत हर्ष से हो उठे उसने कहा देव प्राचीन काल में घटित हुए कारका में संग्राम में देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया था उन्होंने अस्त्रों के प्रहार से कुछ को तो मौत के घाट उतार दिया था और कुछ को बुरी तरह से घायल कर दिया था उस समय देवताओं के साथ वैर जाने के कारण हम लोग भय से कंपित होकर चारों दिशाओं में भागते फिरे परंतु हम शरणार्थियों को यह ज्ञात न हुआ कि तथा हमारा कल्याण कैसे होगा इसलिए मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपकी भक्ति के बल पर एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करना चाहता हूं जिसका पार करना देवताओं के लिए भी कठिन हो सुकृति पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह मेरे द्वारा निर्मित उस त्रिपुर में पृथ्वी जल एवं अग्नि से निर्मित तथा सुरक्षित दुर्गों का और मुनियों के प्रभाव से दिए गए शापों देवताओं के अस्त्रों और देवों का प्रवेश न हो सके प्रजापते यदि आपको अच्छा लगे तो वह त्रिपुर सभी के लिए अलंगनीय हो जाए